ऋग्वेदीय आयत्रे उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय दु, अध्याय के सम्मन भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सम्मन भाष्य में शंका की गई पहले तो प्रथम अध्याय का तात्पर्य आत्म एकत्व में बताया गया और जो अन्य अर्थ कहे गए हैं वे जो प्रथम अध्याय का तात्पर्य विषय आत्म है उसके ज्ञान उपयोगी के रूप में कहे गए बाकी अर्थ हैं ये कहा गया फिर एक शंका हुई पूर्व पक्ष के द्वारा उपस्थित की गई शंका थी कि सर्व ये जो मूर्धा विदारण पूर्वक प्राणी शरीरों में परमात्मा का प्रवेश बताने वाला वाक्य है वह अयुक्त है क्योंकि उसके द्वारा बताया जाने वाला जो विदारण तथा प्रवेश रूप व्यापार है वह सशरीर मूर्त व्यक्ति कर सकता है परमेश्वर अशरीर है इसलिए विदारण भी नहीं कर पाएगा मूर्धा का परमेश्वर और उसमें प्रविष्ट इसलिए नहीं हो पाएगा कि आकाश के तरह व्यापक है तो व्यापक होने से पहले से ही सर्वत्र प्रविष्ट जो व्यक्ति हैं, आकाश जैसे सर्वत्र प्रविष्ट है तो उसका कहीं प्रवेश नहीं माना जाता ऐसे परमात्मा व्यापकत्वाद सर्वत्र प्रविष्ट... प्रविष्ट ही होने से कोई भी स्थान अप्रविष्ट न होने से उसका मूर्धा का विदारण पूर्वक प्रवेश अनुपन्न है इस आशंका का निराकरण करते हुए दो विकल्प किए गए सिद्धांति के द्वारा पूर्व पक्ष के प्रति क्या ये अनुप्रवेश वाक्य में प्रतीयमान अर्थ असंगत है अनुपपन्न है ये कहना चाहते हो या इस वाक्य का जो विवक्षित अर्थ है आत्म एकत्व तो बोध इसे असंगत कहना चाहते हो यदि प्रथम को असंगत कहना चाहेंगे तब तो सभी प्रथम अध्याय में आए हुए वाक्य असंगतार्थक प्रतीत होंगे प्रतिमान अर्थ उनका असंगत है अशरीर परमेश्वर का ई क्षण अकरण परमेश्वर का और ये लोक सृष्टि और लोकपालों की सृष्टि उनके द्वारा प्रार्थना आयतन के लिए परमेश्वर के द्वारा आयतन के रूप से गवादी को प्रदर्शित करना इत्यादि ये सब अनुपन्न अर्थ है तो आपने तो बहुत थोड़ी सी शंका की अनुप्रवेश वाक्यार्थ ही खाली अयुक्त है करके आप तो बहुत बड़ा दोष वेदांति में दे सकते थे प्रतीयमान अर्थ में असंगतत्व तो दिखाते हुए तो किसी ने कहा कि कोई बात नहीं संपूर्ण ईक्षणादि अर्थ ही अनुपपन्न माना जाए और उसे बताने वाले वाक्यों को असंगतार्थक माना जाए इसका समाधान करते और जो अन्य श्रुति है छांदोग्य श्रुति उसके आधार पर भी कहा गया कि अनुप्रवेश जीव का जीव रूप से आदि माना जाए इत्यादि लेकिन उसका समाधान करते हुए ये कहा गया कि न अत्र आत्मा वोध अर्थमात्र विवक्षित सर्व, सर्व अयम अर्थवाद इतिदोष इन सब वाक्यों को अर्थवाद मान लिया गया एक प्रकार बताया गया दूसरा प्रकार बताया गया कि सृष्टियादि को बताने वाले वाक्यदि अर्थवाद नहीं है तो भी मानना चाहिए इन्हें मायावी के द्वारा जैसे गंधर्व नगर आदि बताए जाते हैं वे अविद्यमान होते हैं अविद्यमान अर्थ की प्रती होती है यानी कल्पित होते हैं ऐसे ही महामायावी जो परमेश्वर हैं वे लोक सृष्टि आदि माया से करते हैं माइक है माइक है का मतलब गंधर्व नगर आदि के तरह मृषा है कल्पित है इस प्रकार की शंका आ, क्या नाम समाधान दूसरे पक्ष में किया गया और सृष्टियादि को कल्पित ही माना गया और उस कल्पित की निवृत्ति आत्म एकत्व बोध से होने के कारण मान लिया गया आत्म एकत्व बोध को ही, बोध में ही प्रथम अध्याय का तात्पर्य ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं लोकवद आख्यायी गादी प्रपंच इति युक्त तरह पक्ष यहां तक के मूल भाष्य की अब दूसरा जो वाक्य है नहीं सृष्टिया परिज्ञात तो किंचित इत्यादि की अवतरण टीका है इसे देखिए एक शंका के रूप शंका का उत्थापन करके उसके उत्तर के रूप में अवतरण लिख रहे हैं नहीं इत्यादि वाक्य का टीकाकार तो टीका में है ननु लोक गोचरत्वेना अप एव अस्तु नु लोकसृष्टियागोचरपूर्व तत्परवे आख्यायिकायास्त इशंक्य फलवती अज्ञाते श्रुते हे तात्पर्य तात्पर्यनिय अन्यथा अन था रुद्ररोदना प्रतिपत्तेर तो ये कहते हैं ननु एक शंका है क्या कि लोक नु अने नेनेशंका लोकसृष्ट्यागोचरपूर्व तो जो प्रथम अध्याय में कहे गए आत्म एकत्रुप अर्थ से अतिरिक्त भी अर्थ हैं लोकसृष्टि आदि ये मानांतर अगोचर है इसमें मानांतर में मान शब्द का अर्थ है प्रमाण तो प्रमाणांतर अविशय है यानि प्रमाणांतर से अज्ञात है जो प्रमाणांतर का विषय होगा वो प्रमाणांतर से ज्ञात होगा तो मानांतर अगोचरत्व न ये कहा गया तो मानांतर अगोचर होने से यानी अज्ञात होने से क्या होगा तो अपूर्व अर्थ माना जाएगा किनको सृष्टि आदि को जो लोक सृष्टिया बताए गए हैं प्रथम अध्याय में वे अर्थ भी लोक सृष्टिया रूप प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से अवगत न होने के कारण उन्हें अपूर्व कहा गया तो अपूर्व होने से लोक सृष्टियादि को बताने वाले वाक्यों को अर्थात आख्यायिका को मान लिया जाए तत्परक यानी लोक आदि रूप अर्थ परख ही तो तत्परत्व एवं आख्यायिकाया अस्तु यहाँ पर तत् शब्द का अर्थ है लोक आदि रूप अर्थ जो अपूर्व है प्रमाणांतर से अज्ञात है ऐसा लोक आदि रूप अर्थ ही आख्यायिका का, का तात्पर्य अर्थ है आख्यायिका का उसी में तात्पर्य है ऐसा मानो इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी की ओर से हुई तब इस आशंका का निराकरण करने के लिए भाषकर भगवान ने नहीं इत्यादि वाक्य लिखा है वो जिस अभिप्राय से शंका का निराकरण कर रहे हैं भाष्कर भगवान वह अभिप्राय टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं कि अपूर्वत् तत्प्रतिपत् फलाभावती अज्ञाते श्रुते तात्पर्य कहते हैं यद्यपि लोकसृष्टियादि रूप अर्थ लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात है इसलिए अपूर्व है ये तो स्वीकार कर रहे हैं सिद्धांति लोकसृष्टियादि में अपूर्वत्व रूप अज्ञात अज्ञातत्व स्वीकार कर रहे हैं प्रमाणांतर से लेकिन केवल अपूर्व होने मात्र से ही किसी ग्रंथ का तात्पर्य विषय नहीं बनेगा किसी वाक्य का तात्पर्य उसमें नहीं माना जाएगा अपूर्व अर्थ में खाली अपूर्व होने से अपूर्वत्व तो के साथ साथ सफलत्व तो भी होना चाहिए जो ज्ञान जो अर्थ अपूर्व है और जिसका ज्ञान सफल है उसमें माना जाता है ग्रंथ का तात्पर्य तो प्रथम अध्याय में लोक सृष्टिया आदि भी बताए गए हैं आत्म एकत्रुप अर्थ भी बताया गया है तो आत्म एकत्व को छोड़ करके ये जो लो, आ, लोक लोक सृष्टियादि है ये भी अपूर्व है आत्म एकत्व भी अपूर्व है लेकिन इन दोनों में आत्म एकत्व ज्ञान तो सफल है आत्म एकत्व का ज्ञान और लोक सृष्टियादि का ज्ञान निष्फल है अपूर्व तो हैं लोक सृष्टि आदि लेकिन उन उस अपूर्व रूप अर्थ का ज्ञान वेदांत में प्रसिद्ध जो प्रयोजन है समूल अध्यास की निवृत्ति रूप वह सिद्ध नहीं कर सकता वो ज्ञाता को प्राप्त नहीं करा सकता और आत्म एकत्व तो ज्ञान द्वैत तो तथा तो द्वैत की प्रतीति रूप जो अध्यास है उसका निवर्तक बन जाता है इसलिए सफल बन जाता है अध्यासी नहीं रहा तो फिर दुख भी नहीं रहेगा अध्यासी दुख का मूल है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अपूर्वत्वेपि तत्प्रतिपत्तियां फला लाभा तो तो लोक सृष्टियादि अपूर्व तो है किंतु तत्प्रतिपत्तिया फला लाभात तो। तत्प्रतिपत्तिया में तत्शब्द का अर्थ है लोक सृष्टिया तो लोक सृष्टि आदि की जो प्रतिपत्ति है यानी बोध है प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है बोध तो लोक सृष्टि आदि बोध जो है वह लोक आदि बोध सफल नहीं है उससे कोई फल का लाभ नहीं होता है तो फला लाभ प्रतिपत्या तृतीयंत है ना तो फला तत्प्रतिपत्या का निकलेगा लोक आदि ज्ञान से वेदांत प्रसिद्ध जो फल है अध्यास की निवृत्ति उसका लाभ न हो पाने से लोक सृष्टि आदि में तात्पर्य नहीं माना जाएगा आख्यायिका का क्योंकि नियम है कि फलवती अज्ञाते श्रुते है तात्पर्य नियमांत श्रुति के तात्पर्य का निर्धारण हो चुका है किस अर्थ में विचारकों ने किया है जो सफल है सफल है और अपूर्व अर्थ है जिसका ज्ञान सफल है और जो अर्थ ज्ञान का विषय भूत अपूर्व है वही श्रुति का तात्पर्य विषय बनेगा ऐसा नियम है इस नियम के कारण आत्म एकत्व तो अपूर्व भी है और आत्म एकत्व ज्ञान का ज्ञान फल प्रदायक भी है इसलिए वही तात्पर्य विषय बनेगा और अन्यथा का आगे अर्थ कर रहे हैं कि अन्यथा रुद्राद रुद्र था रुद्ररोदनादेर अपूर्वत्व तत्रापि तात्पर्यापतेर न सृष्टिया दो तात्पर्य इत्याह तो अन्यथा का मतलब हुआ केवल अपूर्व होने मात्र से निष्पल होने पर भी अपूर्व होने मात्र से ही उस अपूर्व अर्थ में श्रुति का तात्पर्य मानेंगे तो रुद्र रोदन में भी तात्पर्य मानना पड़ेगा उस अर्थवाद वाक्य का जो कल आख्यायिका बताई थी उस आख्यायिका का, का तात्पर्य विषय रुद्र रोदन भी मानना पड़ेगा क्योंकि रुद्ररोदन भी प्रत्यक्षि लौकिक प्रमाणों में से किसी से ज्ञात नहीं होता है लेकिन रुद्र रोदन को जानने से अग्नि के रोदन को जानने से कोई फल तो होने वाला है नहीं इसलिए माना जाएगा कि अपूर्व भी अर्थ हो साथ साथ उसका ज्ञान सफल हो तो उस वह तात्पर्य विषय बनेगा श्रुति का तो लोक सृष्टिया भी अग्नि अग्निरोदनादि के तरह अज्ञात तो हैं प्रमाणांतर से किंतु उनका ज्ञान निष्पल होने से उन लोक सृष्टियादि को आख्यायिका का तात्पर्य विषय नहीं कहा जाएगा इसे भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि नहीं सृष्टिया नई सृष्टि सृष्टि आख्यायिकादि परिज्ञात किंचित फल इष्यते। तो ये जो सृष्टि आख्याय है तो सृष्टि आख्यायिकादि परिज्ञान से का मतलब सृष्टि आदि वाक्यों के द्वारा अपूर्वत्व रूपेण अवगत होने वाले सृष्टि आख्यायिका आदि जो अर्थ हैं, उस अर्थ अर्थ ज्ञान से कोई फल सिद्ध नहीं होता उनका ज्ञान निष्फल है वेदांत में अध्यास की निवृत्ति में कोई उपयोग सृष्टि श्रिष्टिया, लोक सृष्टि आदि ज्ञान का नहीं है और आत्म एकत्व इससे विलक्षण है इसे आगे कह रहे हैं ऐकात्म्य स्वरूप परिज्ञात इत्यादि से इसका उतरण है टीका में कि आत्मतिपत्तौ तो फल, फल दर्शनात् तत्परत्व एवं युक्त इति। तो आत्म प्रतिपत्तौ तो फलदर्शनात् तत्परत्व एव युक्तम इति तो जो आत्म प्रतिपत्ति है यानी आत्मबोध है तो आत्मबोध होने पर तो फल देखा जा रहा है वो क्या फल है समूल अध्यास की निवृत्ति रूप फल है आत्म एकत्व तो ज्ञान हो जाएगा तो द्वैत भ्रांति मिट जाएगी ना तो द्वैत भ्रांति ही अध्यास्था उसकी निवृत्ति हो जाएगी तो आत्म प्रतिपत्तौ तू फल दर्शनात्परत्व एवं युक्त प्रथम अध्याय में तत्परत्व ही युक्त है यानी उचित है तत्परत्व यानी आत्म एकत्व परत्व तो आत्म एकत्व में तात्पर्यवान मानना प्रथम अध्याय को युक्त है यानी उचित है क्यों आत्म एकत्व ज्ञान का फल देखा जाने से इस अभिप्राय से ये लिखा कि एकात्म्य स्वरूप परिज्ञा तू अमृतत्व फलम सर्वोपनिषद प्रसिद्धम तो एकात्म स्वरूप ज्ञान से यानी ब्रह्मात्म एक बोध से एकात्म्य स्वरूप परिज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्मात्म एक बोध और इस ब्रह्मात्म एक बोध से और तु यानी तो आत्म अमृतत्व फलम सर्वोपनिषद प्रसिद्धम तो अमृतत्व की प्राप्ति आत्म एकत्व तो बोध का फल सभी उपनिषदों में प्रसिद्ध है तो सर्वोपनिषद बताया ना तो कौन कौन उपनिषद हैं जो आत्म एकत्व तो ज्ञान का फल अमृतत्व को बता रहे हैं। तो कहे सभी हैं। उनमें से कुछ उदाहरण के रूप में बता रहे हैं टीकाकार सर्वेति इस प्रतीक के बाद में पहले बृहदारण्यक श्रुति को बताते हैं कि एता वद अरे खलु अमृतत्व तो अरे ये संबोधन है मैत्री के लिए याज्ञवल के जी के द्वारा किया गया मैत्री ब्राह्मण का वाक्य है ये बृहदारण्य उपनिषद के तो अरे मैत्रिये ऐसा समझना हे मैत्री अरे शब्द का अर्थ हे संबोधन में है तो हे मैत्री अमृतत्व खलु एतावत् एतावत् शब्द से लेना जो पूर्व में बताया गया आत्म एकत्व है उस आत्म एकत्व का बोध ही अमृत अमृतत्व है का मतलब अमृत अमृतत्व का साधन है इस आत्म एकत्व से ही आत्मावार्य द्रष्टव्य स्रोतव्य यहां पर बताया गया जो आत्मा है इस आत्मज्ञान से ही अमृत अमृतत्व की प्राप्ति होने के कारण इसे अमृत कहा गया किसको आत्म एकत्व ज्ञान को वो सीधा अमृत नहीं है अमृत का अमृतत्व प्राप्ति का साधन है दूसरा श्रुति वाक्य है तम एवं विद्वान अमृत इह इवती तो तम यानी परमात्मान एवं विद्वान यानी प्रत्येक अभिन्नतया जानता हुआ विद्वान में क्षेत्रीय प्रत्यय हुआ है ना वो अर्थ में है लक्षण हेतु तो क्रियाया एक सूत्र है पानिनी जी का उससे लक्षण अर्थ में और हेतु अर्थ में क्षत्रि प्रत्यय होता है तो यहां पर हेतु अर्थ में है तो तम ए, तम एवं विद्वान का अर्थ निकलेगा प्रत्येक अभिन्न परमात्म बोध वान जो विद्वान ने बोध ज्ञानवान वेदवान और वेदन क्या है ज्ञान किसका ज्ञान तो परमात्मा का किस रूप से तो प्रत्येक एवं यानि प्रत्येक अभिन्नतया तो प्रत्येक अभिन्नतया परमात्म बोधवान जो है उसे कहा जाएगा अमृत यह भवती वह मुक्त हो जाता यह यानी अस्मिन जन्मनि इसी जन्म में उसकी मुक्ति हो जाती है जन्मांतर ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती जिसको प्रत्येक अभिन्न रूपे परमात्मा का बोध हो जाता है उसे तो ये कहते हैं तम एवं विद्वान अमृत यह भवती और विद्वान अमृतह समभवत विद्वान से वही आत्म एकत्व ज्ञान लेना वह अमृत समभवत जैसे अध्यास की निवृत्ति हुई तो अभिभूत जो अमृतत्व तो था वह अनावृत हो गया अभिव्यक्त हो गया ये समभवत का अर्थ निकालना यह नहीं कि पहले से अमृत नहीं था अविनाशी नहीं था आत्मज्ञान ने उसे विनाशी को अविनाशी बनाया ऐसा नहीं तब तो कारक हो जाएगा अनात्म ज्ञान कारक नहीं है वो। तो इत्यादि सु ज्ञात अमृतत्व प्रसिद्धम इत्यथ आत्म एक ज्ञान से अमृतत्व रूप फल प्रसिद्ध है इन वाक्यों से प्रसिद्धम यानी निश्चितम इसलिए माना जाएगा आत्म एकत्व तो रूप अर्थ को अपूर्व अर्थ भी और उसका ज्ञान सफल होने से श्रुति का तात्पर्य विषय आत्म एकत्व तो ज्ञान ही है श्रुति तात्पर्य आत्म एकत्व तो है तो केवल श्रुति ही बता रही हो ऐसा नहीं गीता आदि स्मृतियां भी बताती हैं कि एकात्म ज्ञान सफल है इसे आगे कह रहे हैं कि समम सर्वेशु भूतेषु इति अने एकात्म्यम उ न इति ज्ञानात् साम पश्यस्यात्मत्मा स्मृति उत्तृसूच तो स्मृति गीतासुस्का इसका उत्तरण है टीका में ये कि भूतेषु परमेश्वरम् ऐसा हुआ क्या आता है ना तो सर्वभूतेश सर्वेशु प्राणीशु समम का अर्थ है एक रूपम निर्विकार ज्ञान रूप से ही प्रत्येक आत्मा के रूप में साक्षी के रूप में ही सभी प्राणियों में ये स्थित है एक साक्षी के रूप में सबके साक्षी के रूप में अवस्थित है और इत्यादि वाक्यों से क्या बताया गया आत्म एकत्व को बताया गया और फिर उसका ज्ञान सफल है इसे बताने वाला गीता वाक्य दूसरा है समम पश्य सर्वत्र न ही न्यात्म आत्मान इत्यादि गीता वाक्य ये बता रहे हैं कि सर्वत्र समम पश्यन तो सभी प्राणियों में एकात्म दर्शन करता हुआ जो ज्ञानी है सर्वत्र एक आत्मा का दर्शन करने वाला ज्ञानी वह न नीनस्ती आत्मात्मान वह हिंसा रहित होता है किसी के प्रति मन वाणी और कर्मणा सामने वाले को पीड़ा हो सके ऐसा व्यापार करता ही नहीं है तो न ही नस्त आत्मात्मान और फिर आत्मा की वो हिंसा भी नहीं करता है का मतलब आत्मा की हिंसा क्या है अविनाशी आत्मा को विनाशी समझना अनात्मा शरीरादि जो विनाशी है उनमें तादात में अभिमान करके आ, अपने आप को विनाशी समझना यह आत्मा की हिंसा है और इस प्रकार की हिंसा आत्मज्ञ नहीं करता है और अनात्मज्ञ पदे पदे आत्महिंसा करता है वो आत्महिंसा यही हुई स्वयं की आत्महत्या थोड़ा भी कोई सामने प्रतिकूल पदार्थ दिखे शेर आदि ओ ये मुझे मार डालेगा सर्प दिखे तो ये मुझे काटेगा मैं मरूंगा ये प्रत्ये अंदर होना यही आत्मा की हिंसा करना है उसके अमृतत्व तो को भूल करके ना ऐसा कहा जा सकता है अपने अमृतत्व को भूल करके ही अपने आप को मैं मर जाऊंगा ऐसे मृत्यु के डर से युक्त किया जा सकता है यही आत्महिंसा है इस प्रकार की आत्महिंसा ज्ञानी नहीं करते हैं अज्ञानी करते हैं तो इति ज्ञात अमृतत्व उक्तम आत्म एकत्व को बता करके आत्म एकत्व ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति बताई गई है गीता में भी इति आह इस अभिप्राय से भर्षकर भगवान लिखते हैं कि स्मृति सूच गीताद्यासु गीतासु समेषु भूत परमेश्वरम तो सब प्राणियों में सम यानी एक प्रत्यकात्मा के रूप में अवस्थित जो परमात्मा है उसे देखता हुआ यानी अनुभव करता हुआ पश्चन का देखता हुआ तो देखता हुआ का मतलब अनुभव करता हुआ समम सर्वेश भूतेशु तिष्टम परमेश्वरम न ही न्यात्म आत्मनम पश्यन समम पशन न हिनस्ते आत्म आत्मानम ऐसा जाएगा इत्यादि गीता में भी क्या कहा है कि आत्मा एक है और एक एक आत्म ज्ञान का फल मोक्ष है अमृत तत्व की प्राप्ति है इस प्रकार आत्मा आत्म एकत्व अपूर्व भी है और उसका ज्ञान सफल भी होने से आत्म एकत्व को ही वेदांत ग्रंथ ग्रंथों का तात्पर्य विषय माना जाएगा प्रस्थान त्रयी का तात्पर्य विषय आत्म एकत्व तो ही है तो टीका है स्मृति सूचे इस प्रतीक के बाद में यज्ञातमश्णुते इत्यादि आदि शब्दार्थ तो इत्यादि ना भाष्य में है न आदि आदि ना, ना तृतीयांत है तो वहाँ आदि शब्द से इन वाक्यों का ग्रहण करना गीता के और अन्य स्मृति के भी जो आपको ये आत्म आप एकत्व बोध मात्र से अमृतत्वरूप फल की प्राप्ति बता रहे हैं वो कौन से हैं तो अमृतमश्नुते तो ये तो प्रत्येक परमात्मा ज्ञात अनु प्रत्येगात्म अनुभूय अमृतम अश्नुते अश्नुते यानी प्राप्त तो अमृत अमृतत्व तो की प्राप्ति होती है आगे हैं टीका में ही सो हम सोहम सच त आत्मस्वूप त्यज भेदमोहरी स नंबर टिप्पणी में सो हम च इत्यादि श्लोक का समस्त यदस्थित्युत नदन पूर्वाध है ये कहा से एक समस्ति कित तो इसका अर्थ पहले देखिए कि इन अस्सारे एक, एक समस्तम समस्त अस्ति अस्ति यत् यत् अस्ति तत् यकीिस्त एक अच्युता ऐसा करना तो यने संसारे यत् युद्ध तो ईह अस्ति तत का अस्थि तत् तत् है तत् अच्युतो एक अच्युत स्वरूप ही है अच्युत है। कहते हैं अविनाशी परमात्मा को जो अपने स्वरूप से कभी भी प्रचुत नहीं होता है हमेशा स्वस्वरूप में ही अवस्थित है वो परमात्मा है का मतलब जो कुछ भी वस्तु है वो परमात्मा ही है वस्तु के स्वरूप का बात करके नाम रूप का बात करके परमात्मा है नास्ती परम तदन्यत तो परमात्मा से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है नहीं तो जिस जो एक अच्युत परमात्मा है जिससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तो फिर मैं कौन हूं तो राजा को उपदेश कर रहे हैं ऋषि जो उन ऋषियों को राजा के आचार्य रूप ऋषि को सोहम इसमें अहम शब्द से ग्रहण करना कि जिस एक अच्युत परमात्मा को छोड़कर के दूसरी कोई वस्तु इस संसार में है ही नहीं सर्वम खलविदम ब्रह्म है वही ब्रह्म मैं हू मैं उससे अलग नहीं हूं क्योंकि कोई भी अलग नहीं है तो मैं अलग कैसे हो सकता हूं तो सो अहम यानी वह अच्युत शब्द से लेना एक अच्युत स्वरूप परमात्मा वही अहम यानी मैं हूं ऐसा उस राजा के उपदेष्टा आचार्य राजा को कह रहे हैं यानी अपना अनुभव बता रहे कि अहम ब्रह्मास्मि। तो राजा ने सोचा कि ये तो ऋषि हैं, इसलिए ब्रह्म रूप है लेकिन मैं तो एक सामान्य हूं ले तो ये जो भ्रांति है सामान्य मनुष्य मात्र हूं राजा मात्र हूं इस भ्रांति का निवर्तक बोध करा रहे कि सच त्वन तो वही अच्युत जिस अच्युत परमात्मा स्वरूप में हू उसी अच्युत स्वरूप तुम भी हो सच त्वन तो तुम कोई उस अच्युत से भिन्न नहीं हो अच्युत ही हो और सच सर्वम ए तत्त आत्मस्वरूपम और स यानी वो परमात्मा ही आत्म सबकी आत्मा है सर्वम एत आत्मस्वरूपम इसलिए ये सब का सब जो संसार है नाम रूप का बाध करके सच्चिदानंद स्वरूप ही है जगत में पाँच ही तो अंश है ना अस्थि भाति प्रिय नाम रूप उसमें नाम रूप है वस्तु यानि जगत का रूप उसे उसका बाध करना है बाध्य वही है नाम रूप और बाध्य जो नाम रूप है उसका बाध करके जो अवशिष्ट रहता है वो तीन रहेंगे तीन अंश वो हैं अस्थि भाति प्रिय वो कहने के लिए तीन है लेकिन है एक ही तो ये सब का सब भी अस्थिभाति प्रिय रूप जो परमात्मा है तदात्मक ही है इसलिए हे राजन तुम क्या करो कि त्यज भेद मोहम्म तो भेद रूप जो मोह है भ्रम है उसे छोड़ दो आत्म एकत्व बोध से उसे बाधित कर दो को को भ्रांति इति भ्रमको द्रांति प्रकार से उपदिष्ट जो राजा है राजवर्य का विशेषण है ईरीत तेन यानी ऋषिना राज राजा के आचार्य ऋषि के द्वारा राजा स राजवर्यत यानी इस प्रकार उपदिष्ट हुआ यानी ऋषि के उपदेश को प्राप्त कर लिया है जिस राजा ने उस राजा ने भी क्या किया तो राजा का और एक विशेषण है कि परमार्थ दृष्टि पर, इस बोध से परमार्थ दृष्टि वाला हो गया तो परमार्थ दृष्टि है एकात्म दृष्टि और इस एकात्म दृष्टि वाला हो गया या एकात्म बोध से संपन्न हुआ जो राजा उस राजा ने क्या किया तो भेदम त्याज तो त त्याज तो कौन कुंस, सा लकार है लीट हाँ। का मतलब त्याग दिया किस राजा ने त्याग दिया परमार्थ दृष्टि प्राप्त किए हुए राजा ने त्याग दिया क्या त्याग दिया तो भेदम भेद को त्याग दिया तो राजवर्य के ही विशेषण हुए परमार्थ दृष्टि और तेना तो ते, तेन ईरीत स राज्य तो निति राज्य सराजवर्य परमादृष्टि सन् भेद त्याज तो परमार्थ दृष्टि है अद्वैत दृष्टि अभेद दृष्टि अभेद ज्ञान तो अभेद ज्ञान से भेद को त्याग दिया यानी बाधित कर दिया राजा ने इति नेका उक्ता तो इस वाक्य से भी क्या कहा गया स्मृति वाक्य से अकात्म्य को यानी ब्रह्मात्म एकत्व को बताया गया आगे और एक वाक्य है विष्णु पुराण का कि स्मरणाप्त सचापि जातिस्मरणाबोध त्रव जन्म्यपवर्ग तो सी ते तो हैं पर ऋषि ऋषिपराशर्जी और उनके शिष्य हैं मैत्रेय इन दोनों की दोनों का संवाद और संवाद में आचार्य पराशर जी ने अपने पास ब्रह्म जिज्ञास लेकर के आए हुए मैत्रेय को ये उपदेश किया कि स चापी जाति स्मरणाप्त बोध तो स से लीजिए चाहे शिष्य को शिष्य है मैत्रेय जी तो मैत्रेय जी का विशेषण है जाति स्मरण एक जाति स्मर होता है जाति स्मर का मतलब है हाँ? हाँ? जन्म तही पूर्व जन्म की भी जिसको स्मृति है ये सब है कोई उपदेश से ज्ञान नहीं होता उसे जाती स्मर करता है अपने आप याद आते हैं दृढ़ संस्कार उद्भुत हो जाते हैं ना तो पहले का स्मरण हुआ है तो जाति स्मर कहलाता है तो ऐसा भी कोई साधक हो सकता होता है जो पूर्व जन्म में ही ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक सब दोषों के निवर्तक साधनों से संपन्न है केवल भावी प्रतिबंध है वो भावी प्रतिबंध होता है प्रारब्ध तो फिर वो पूरा बोध होने के बाद भी यानी ज्ञा, ज्ञान होने की सारी अपने प्रयत्न से संपादित की जाने वाली सामग्री संपन्न कर लेने पर भी प्रारब्ध रूप जो प्रतिबंधक हैं वो भावी प्रतिबंध वो बोध नहीं होने देगा उसका भोग करके जब क्षय होगा प्रतिबंध भूत प्रारब्ध का तो बिना उपदेश के ही ज्ञान होगा जैसे वामदेव जी को हुआ वामदेव जी का थोड़ा प्रारब्ध शेष था गर्भ में फल भुगाने वाला गर्भवास रूपी फल भुगाने वाला तो वे प्रारब्धवशात ही दूसरे जन्म में माता के गर्भ में आए वो प्रारब्ध ज्ञान का प्रतिबंधक समाप्त हो गया तो गर्भ में ही ज्ञान हुआ उनको वहां कोई उपदेश प्राप्त नहीं किया उन्होंने बिना उपदेश प्राप्त किए हुए भावी प्रतिबंध भूत प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही पहले से जो सुनी आ, सुना हुआ श्रुत वेदांत तो वाक्य हैं, वह वा स्मृत हो जाता है उस समय उसको उनको स्मरण होता है और उस वेदांत वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि बोध हो जाता है बिना उपदेश के ही ऐसे लोगों को वेदांत में जाति स्मर कहा जाता है लोक में पूर्व जन्म की स्मृति जिसको हो रही है वो जाति स्मर है लेकिन यहां पर तो गर्भ में ही बिना उपदेश के जिनको ज्ञान हुआ विचार हुआ उन्हें कहा गया जाति स्मर हाँ प्रारब्ध बाकी और था लेकिन बोध की उत्पत्ति में प्रतिबंधक प्रारब्ध उतना ही था जो गर्भवास में भोगा जा सकता था बाकी और प्रारब्ध था वो जीवन मुक्त जीवन मुक्त होकर के लोगों को जिज्ञासुओं को उपकार करने का फिर वो उपकार करते रहे जिज्ञासुओं पर तो सचा सचैपी जाति स्मरणाप्त बोध तो ऐसा जो जाति स्मर है का मतलब जन्म के साथ ही बोध प्राप्त कर लिया है जिसने वह तत्र जन्मनी अपवर्ग माप तो तत्र जन्मनी यानी तस्मिन एवं जन्मनी उसी जन्म में अपवर्ग यानि मोक्ष आप यानी प्राप्त किया आत्मबोध हुआ तो फिर मोक्ष कोई रोक नहीं सकता हो ही जाता है और आत्म के सारा सब कुछ साधन हुआ लेकिन अभी आत्मबोध नहीं हुआ है तो फिर जन्म होगा साधक सा, साधक के द्वारा की जाने वाली सब साधनाएं संपन्न हो गई भावी प्रतिबंध रहा तब भी जन्म होगा ना वो जन्म होता है और जब दृढ़ अपरोक्ष बोध होता है वह भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व के अनुसार जन्म के हेतु तविद्या काम कर्म का निवर्तक बन जाता है फिर जन्म का निमित्त न होने से निमित्ताभाव जन्म नहीं होगा तो उसी जन्म में मुक्त हो गए ऐसा पराशर जी ने मैत्रेय मै, मैत्री जी को कहा इत्यादि विष्णु पुराणम आद्य शब्दार्थ तो आद्य शब्द का अर्थ यह इत्यादि विष्णु पुराण के वचन हैं। आद्य शब्द कहां पर है स्मृति सूचक गीता द्यासु यहां गीता दासु में आद्य शब्द है ना भाष्य में गीता द्यासु इस आद्य शब्द से विष्णु पुराण आदि अन्य स्मृतियों को लेना जो आत्म एकत्व का प्रतिपादन करके आत्म एकत्व ज्ञान का फल अमृतत्व बता रही बता रही है, है स्मृतियां उन स्मृतियों को गीता गीताद्यासु में आद्य शब्द से ग्रहण करना है इस प्रकार ये जो विचार हुआ इसमें ये बताया गया कि केवल अपूर्व अर्थ होने मात्र से ग्रंथ का तात्पर्य विषय नहीं बनता अपूर्वता के साथ साथ उसके ज्ञान में सफलत्व भी होना चाहिए हा इसमें फल भी आता है ना उपक्रम उपसंहार को भी लेते ही हैं है हाँ, ये दो बताए हैं उसमें भी अपूर्वता होने मात्र से ही तात्पर्य विषय नहीं बनेगा अपूर्वता के साथ साथ सफलतव तो भी होना चाहिए चार तो आ, इन छे में से ये दो हो, हो तब भी चलेगा तात्पर्य विषय होगा कहीं कहीं छह के छे होते हैं लेकिन न्यूनतम उपक्रम उपसार में एक वाक्यता ये एक हो या अपूर्वता और फल ये दोनों साथ साथ हो तब भी बाकी न होने पर भी चलेगा लेकिन अपूर्वता के साथ सफलतव तो हो तो तात्पर्य विषय निश्चित होगा और फिर उपपत्ति अर्थवाद ये सब हो तो स्वयं और दृढ़ हो जाता है तात्पर्य विषय नहीं है तब भी तात्पर्य विषय उसे माना ही जाएगा ओम वांग मन सी